महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, प्रेम तत्व मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है ऐसे तो इस व्यक्तित्व में स्थूल तत्व भी बहुत से है भौतिक पत्तों से बने हुए शरीर में देखिए तो बहुत से स्थूल भाग भी हैं। और कुछ अंश तो इस शरीर का ऐसा है कि जिसको हम लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे बीच से यहाँ से काट करके दो भागियों करके रख दिया जाए वो तो देखना भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसा भी दृश्य बन जाएगा लेकिन इसी व्यक्तित्व में कुछ अलौकिक तत्व हैं कि जिनके आधार पर मानव जीवन बड़ा ही मूल्यवान हो गया है उन अलौकिक तत्वों को हम लोग ज्ञान और प्रेम के नाम से जानते हैं। प्रेम रस की अभिव्यक्ति जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धि है छोटी उम्र की बात है मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मनुष्य हूँ तो मुझे ऊँचा जीवन चाहिए ऊंचा जीवन क्या कहलाता है कैसा होता है तो कुछ पता नहीं है लेकिन ऐसे ही भीतर से बार बार बार बार ये बात पूछती रहती थी कि बढ़िया जीवन चाहिए ऊंचा जीवन चाहिए खा करके सो के मर जाने वाला जीवन नहीं चाहिए तो पिताजी से चाचा जी ऐसी और दरवाजे पर बैठक में कोई साधु आ जाए तो उनसे सबसे मैं पूछती रहती थी। ऐसे मालूम होता था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसको पूरा करना है तो पहली बात जो मुझे सूझी वो ये सूझी कि शरीर को खूब बढ़िया बलिष्ट रखना चाहिए और खूब पढ़ना लिखना करना चाहिए तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी तो ऊंची शिक्षा के द्वारा जीवन बढ़िया हो जाएगा तो मैंने इन्हीं बातों के लिए खूब बिल्कुल परिश्रम किया शरीर भी बढ़िया बना रहे और खुद पढ़ना लिखना हो जाएगा वो तो जीवन हो जाएगा लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हुई मेरे जीवन में और वो क्या हुई कि जब मास्टर डिग्री का आखिरी एग्जामिनेशन ले करके विश्वविद्यालय से मैं निकल रही थी तो एक बंसे भीतर से ऐसा अंधकार सुना सुना सा लगने लगा मैंने कहा छह वर्ष का समय खूब परिश्रम के साथ मैंने बिताया मास्टर डिग्री के लिए बहुत परिश्रम किया बहुत कष्ट सहन किया लेकिन जिस तरह से मैं उस विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय अपने जो तो अधूरा अधूरा अभाव में पाटी थी आज बाहरी दृष्टि ऐसी रूसी शिक्षा को पूरी करके निकलने के समय भी हृदय उतना ही सुना सुना लग रहा है भरा पूरा नहीं लग रहा है भीतर से अभाव नहीं मिटा तो मुझे पता चल गया कि संसार में रहने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है और समाज में सम्मान पूर्वक कमाने खाने के लिए ऊंची शिक्षा भी जरूरी है लेकिन जीवन का जो प्रश्न है वो शरीर से और और बौद्धिक विकास से हल नहीं हुआ अब उसके बाद जा करके फिर और सोचने लगी और सोचा तो मालूम हुआ कि भाई बुद्धि के आधार पर समझ में तो नहीं आता है अब कोई भगवान के घर का दरवाजा देखा हुआ संत मिल जाए तो मुझको दरवाजे तक पहुंचा दे। तो यह बात मैं भीतर से अनुभव कर रही थी लेकिन बाहर से कोई प्रयास मैं कर रही हूँ वो बात नहीं थी कहाँ जाएंगे साधु संत खोजने किसको समझेंगे कि बढ़िया साधु है कौन मुझको जाने देगा कौन मुझे ले जाएगा कौन ये सब करेगा तो कुछ नहीं बाहरी प्रयास कुछ नहीं केवल भीतर से एक आवश्यकता मालूम होती थी कि अब ऐसा करो तो तुमको पता चले कि ऊंचा जीवन कैसा होता है भरपूर जीवन कैसा होता है दुख से अभाव से सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी से फ्री लाइफ कैसा होता है ये तो कोई अनुभवी महात्मा मिले तो बतावे तो आवश्यकता मेरे भीतर मैंने कोई प्रयास नहीं किया लेकिन मंगलकारी प्रभु का विधान इतना मंगलमय है कि उन्होंने मुझको अनुभवी संत से मिला दिया और उनसे मिलने के बाद उनके साथ रहने के बाद उनके द्वारा ज्ञान और प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा हुई संत के द्वारा मेरी सेवा हुई मैंने संत की सेवा की ऐसा नहीं उन्होंने अपने ज्ञान से अपने प्रेम से मेरी बड़ी सेवा की और जब मैं गई थी उनके पास तो एक साल का समय बीत गया फिर फिर फिर वही दिन आ गए पहली जनवरी उन्नीस सौ को मैं मिली थी उनको तो पहली जनवरी 1955 का आया तो स्वामी जी महाराज बातचीत करते करते कहने लगे मेरा बच्चा एक साल का हो गया मेरा बच्चा एक साल का हो गया तो ये उदाहरण में अपनी कथा आपको सुना करके बता रही हूँ कि ये बात जो मैं निवेदन करती हूँ और सत्संगी भाई बहनों के भीतर कि भाई आवश्यकता अपने भीतर होती है लेकिन पूर्ति का सारा इंतजाम प्रभु स्वयं करते हमारे साथ तो किया है इसलिए मैं कहूँगी उनका गुण गाऊंगी और अनुभवी संत ने मुझको बताया स्वामी जी महाराज ने अपने ज्ञान से अपने प्रेम से मेरी बहुत सेवा की और उनके पास रह करके उनके ज्ञान पूर्ण व्यक्तित्व की छाया में पल करके उनके प्रेम की गोद में शक्ति ले करके मुझे इस बात का पता चला कि मनुष्य का जीवन सबसे ऊंचा कब होता है और सबसे बढ़िया उपलब्धि उसके भीतर क्या है तो मूल रूप से प्रेम तत्व जो उसमें विद्यमान है उस प्रेम तत्व का विकास जब हो जाता है तो मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है ये मुझे उनके पास बैठने के बाद मालूम हुई और आज मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह अनुभव करती हूँ कि समाज में कितना भी सम्मान मिल जाए और बाहर से लोग आपको कितना भी साधु समझने लग जाए भक्त समझने लग जाए वक्ता समझने लग जाए विद्वान समझने लग जाए सामाजिक कार्यकर्ता समझने लग जाए बहुत श्रीमान रूपवान गुणवान समझने लग जाएं अथवा इन सब परिस्थितियों से हो करके आप गुजरे लेकिन भीतर पूर्णता की अनुभूति नहीं हो सकती जब तक ना इस व्यक्तित्व के अलौकिक तत्वों का विकास हो जाए अर्थात ज्ञान और प्रेम का विकास जब तक नहीं होता है जीवन पूर्ण नहीं होता है अधूरा अधूरा उसमें रहता है एक विदेशी सज्जन हिंदुस्तान में आना चाहते थे यहाँ के संतों ऐसी मिलने के लिए कुछ उनके भीतर अभाव की पीड़ा उन्हें सता रही थी वो तो सज्जन तो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। स्विट्जरलैंड में साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन है उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर गॉ और बड़े नामी आदमी हैं बहुत धन भी है उनके पास और बहुत से शिष्य भी हैं उनके संसार के बहुत से भागों में उनके पढ़ाए हुए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि मानसिक रोगों की चिकित्सा करने में लगे हुए है उनको सुख भी है सम्मान भी है शारीरिक स्वास्थ्य भी है योग्यता भी है संपत्ति भी है पद भी है सब कुछ है लेकिन वो एक मनुष्य है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एक मनुष्य है इसका अर्थ क्या है कि संसार उसके पास बहुत अनुशूल रूप धारण करके आया है फिर भी वो भला आदमी अनुभव करने लगा कि ये सब कुछ नहीं है कुछ नहीं है मुझे तो कुछ और चाहिए तो उसने जो स्वामी जी महाराज को पत्र लिखा पटना यूनिवर्सिटी से कुछ लोग गए थे उन्होंने महाराज जी का परिचय दिया था पूछा होगा उसने इन्होंने बताया होगा हिंदुस्तान के लोगों ने तो उसने जो तो पत्र लिखा उसने ये लिखा and more and more we study in psychology find ourselves hanging in air our framings are baseless therefore i want to come to indian saints to find something solid something more dependable which i can give to my students ye usne likha to so, saini ji maharaj ke paas main pad kar ke suna rahi thi aur has rahi thi मैंने कहा स्वामी जी महाराज इस भले आदमी ने भगवान का एक नया नाम सुनाया हम लोगो को समथिंग सॉलेट समथिंग नोट डिपेंडेबल अब विचारे को यही भाषा आती थी वो नहीं कह सकता था कि मुझे सच्चिदानंद स्वरूप चाहिए कि मुझे पूर्ण ब्रह्म चाहिए कि मुझे मैया को का लाला राम चाहिए की कि मैया जशोदा का लाला कन्हैया चाहिए ये सब वो नहीं कह सकता था उसको मालूम ही नहीं था बैकग्राउंड ही नहीं था उसको पता ही नहीं था लेकिन वो फील कर रहा था भीतर भीतर कि बाहर ऐसी इतना जो कुछ मुझको मिला है ये सब बेस लेस है ये सब हवा में डोल रहा है ये सब निराधार है इसके द्वारा जीवन में उसको सोलिडेरिटी uh, की तरह कुछ नहीं मालूम होता था तो समिंग सॉलिड आई वांट समथिंग सॉलिड आई वांट समथिंग मोर डिपेंडेबल तो भगवान का एक नाम मोर डिपेंडेबल भी है महाराज जी से मैंने कहा कि बेचारे को मोस्ट डिपेंडेबल करने नहीं आया तो so वो जो देख रहा था वो उसको निराधार निराधार लग रहा था क्यों भाई योग्यता भी थी सम्पत्ति भी थी सुख भी था सम्मान भी था पद भी था बहुत कुछ था तो ये सारी चीजें जो संसार की सीमा के भीतर उसको मिली थी दूसरे लोगों के लिए बहुत आकर्षक मालूम होती होंगी लेकिन उसने जो क्षण उन वस्तुओं का प्रयोग करके देखा तो उसको पता चल गया समिंग मिसिंग भीतर भीतर कुछ कम है उस कमी को अनुभव करके वो भरा आदमी हिंदुस्तान में आया संतों से मिला उसकी कमी पूरी हो गई ना मंत्र दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी ना अध्ययन करने की जरूरत पड़ी ना भूखे नंगे रहने की जरूरत पड़ी ना कुटिया बनाकर बन में बसने की जरूरत पड़ी उसके भीतर बड़ी जबरदस्त प्यास थी कि आई वॉन्ट समथिंग सॉलेड समथिंग सॉलिड चाहिए हम लोग अपनी परंपरा की भाषा में कहते हैं कि हम लोगो को अविनाशी जीवन चाहिए हमको ऐसा आधार चाहिए कि जिससे कभी वियोग न हो दुनिया के जितने आधार अपने को मिले एक दिन मिले तो बड़ी खुशी मनाई गई और दूसरे दिन वे आधार छूट गए तो बड़ा शोक मनाया गया होता है हो रहा है हमारे जान पहचान के एक सज्जन उन्होंने बड़ी धूमधाम से लड़की की शादी की और बड़े प्रसन्न थे मैं वहाँ मौजूद थी बड़े प्रसन्न थे और मुझको अपने घर में बुलाया था सब समाचार बताया था दिखाया था और कहा था कि बड़ा अच्छा लड़का मिल गया विदेश में बड़ा बढ़िया व्यापार उसका चलता है खूब पढ़ा लिखा है ये वो सब हो गए कुछ दिनों के बाद मैं जब वहाँ से आ गई थी बाद में शादी हुई तो कुछ दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला ना कि बारात आ गई रात के समय शादी हो गई और दूसरे दिन सवेरा होने से पहले लड़के का बेहतर हो गया हाथी हो गया तो ये आधार है बहुत दिनों तक मैं सोचती रह गई कि ये क्या हुआ तो यहाँ का आधार तो ऐसा ही है ये आता है मिलता है तो व्यक्ति बहुत ही शक्ति के साथ उस आधार को पकड़ करके अपने को भाग्यशील समझता है अपने को सिक्योर समझता है अपने को बड़ा सुखी समझता है और वो बेचारा जानता ही नहीं है कि इसको बुलाने में और पकड़ने में और इस आधार को अपना सहारा बनाने में जितना समय लगा है छूटने में उतना भी नहीं लगेगा नहीं जानता है अबोध अज्ञान संसार के स्वरूप से अपरिचित बड़े जोर से पकड़ता है आधार को और छूट जाता है तो सिवाय हाय हाय के और कुछ बचता नहीं है तो हम लोग अपनी परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं कि मुझे तो वह आधार चाहिए कि जिसको पकड़ करके फिर कभी दुनिया में असहाय न होना पड़े तो हम इस भाषा में प्रकट करते हैं, अपनी आवश्यकता को अपनी मांग को डॉक्टर बॉस ने दूसरी भाषा में प्रकट किया आई वॉन्ट समथिंग सॉलेज आई वॉन्ट समथिंग डिपेंडेबल तो उस बेचारी को न मंत्र दीक्षा लेनी पड़ी न बाहरी कोई इंतजाम करना पड़ा भीषण से उसकी जोरदार प्रयास थी कि मुझको तो वो चाहिए उसके लिए बड़ा बढ़िया संयोग था जो उसने यहाँ के सब चकमक देख लिए थे और वो सजग आदमी वो सजग व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से पहचान गया कि यहाँ जो कुछ मिला है उसमें कुछ भी सॉलिड नहीं है डिपेंडेबल नहीं है ये उसने फील कर लिया था मालूम हो गया था उसको तो इधर की ओर से उसका विश्वास उठ गया ये नहीं कि उसने डायरेक्टर के पोस्ट को छोड़ दिया हो छोड़ा नहीं अभी भी डायरेक्टर है वो वहाँ पर। तो पद को छोड़ दिया हो तो नहीं किया खाना पीना छोड़ दिया हो तो नहीं किया कपड़े छोड़ दिया हो तो नहीं किया मन में भाग गया हो की पढ़ाने का काम छोड़ दिया हो तो कुछ नहीं लेकिन उसने अनुभव किया कि ये जो कुछ है वो तो सॉलिड नहीं है डिपेंडेबल नहीं, नहीं है तो केवल इस तो अनुभव करने मात्र से संसार से उसका संबंध टूट गया समझ में आता है तो ये पद्धति स्वामी जी महाराज हम लोगो के सामने रखते हैं, हमारे लोगों का एक एक अजीब प्रकार का स्थान बना हुआ रहता है एक धारणा बनी हुई रहती है कि भाई चलो अब अब सत्संग की तैयारी करनी है अब जीवन की खोज करनी है तो जल्दी जल्दी हिसाब खत्म करो जल्दी जल्दी दुकान बंद करो जल्दी जल्दी परिवार वालों से छुट्टी मांगो एक सज्जन हमारे पास आश्रम में आए तो कहने लगे की बहन जी हम क्या क्या तैयारी करें तो हमने ऐसे ही कहा तैयारी करने की क्या बात है अगर इस दृश्य जगत में से अपना विश्वास उठ गया तो ये जहाँ के तहाँ कुशल से रहेगा आपका काम बनेगा तो कहने लगे कि तब मैं बाल बच्चों को लिख कर के भेज दूँ की अब हमको मत मानना तो उन बेचारे को विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा कि हाँ लिख दो तो हरेक को एक लड़की विदेश में थी एक लड़की वहाँ भिलाई में है और लड़का है इलाहाबाद में तो सब जगह उन्होंने पत्र लिख लिख के भेजा कि देखो अब मैं साधक बन रहा हूँ अब मैं सत्संगी बन रहा हूँ अब मुझको संसार से संबंध तोड़ना है तो तुम लोग अब ऐसा मान दो की तुम लोगों की ओर से मैंने संबंध तोड़ दिया और मुझको अपने काम के लिए बुलाना मत बुलाने की चिट्ठी मत लिखना और बेचारे जो जो समझ रहे थे अपने लिए उपयोगी सब चिट्ठी लिख के भेज रहे थे लिखे और ला करके मुझको दिखाएं भाई जी देखिए मैंने ऐसा लिखा है उम्र में बड़े हैं भाई साहब करती हुए उनको बहुत आदर सत्कार है उनके प्रति तब तो आदमी के भीतर एक ख्याल बना हुआ है कि बाहर से कुछ क्रिया करेंगे तो संबंध टूटेगा अरे भाई संबंध अगर क्रिया से बना होता तो क्रिया से टूटता सम्बन्ध तो तुम्हारे मान लेने ऐसी बन गया है तुम मानना छोड़ दो टूट गया तो जिस दिन डॉक्टर बो स्विटरमेंट से चल रहा होगा हिंदुस्तान आने के लिए उसके पहले ही उसका विश्वास उठ गया संसार की उपलब्धियों में से तो संबंध टूट गया उसमें विश्वास नहीं रहा काम नहीं छोड़ा काम के बदले में जो मिला उसका महत्व उसके जीवन में से निकल गया परिस्थिति को नहीं बदला उसने अपने विचारों में परिवर्तन ले लिया कि ये सब सॉलिड नहीं है ये सब डिपेंडेबल नहीं है और सुना है ऐसा कि हिंदुस्तान में साधु संत जो होते हैं, उनके पास समथिंग सॉलिड होता है ये उसने सुना था तो यहाँ तो कुछ नहीं मिला है अब चलो हिंदुस्तान जाते हैं, वहाँ साधु संतों के पास कुछ सॉलिड होगा कुछ डिफेक्टेबल होगा तो वे दे देंगे सोच करके वे आए और केवल संत की कृपा दृष्टि के आगे खड़े होने मात्र से ही उनके भीतर जो अभाव था वो भर गया और, और जो कमी महसूस होती थी वो पूरी हो गई तो उसे कुछ भी तैयारी नहीं करनी पड़ी ऐसे ही हो गया यह उदाहरण दे करके भाई बहनों की सेवा में मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ की यह मानव जीवन का सत्य है यह एक व्यक्ति का उदाहरण नहीं है और ऐसे ही सत्य का दर्शन स्वामी शरणानंद महाराज हुए जिन्होंने कलिकाल के हम सभी अल्प सामर्थ्य वाले साधकों आरोप कृपा करके यह बता गए हम लोगो को सुना गये कि भैया मानव के जीवन की एक बड़ी विलक्षणता है वो विलक्षणता क्या है कि यदि तुम सच्चे से अभिन्न होना पसंद करते हो यदि तुम सर्वोच्च जीवन की आकांक्षा रखते हो यदि तुम प्रेम स्वरूप परमांत के प्रेमी होना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर की जो यह मांग है वो मांग ही सर्वश्रेष्ठ साधना है तुम्हारे भीतर आवश्यकता महसूस होने लग जाए तो आवश्यकता महसूस होने मात्र से वह भीतर ही में विद्यमान पप्पू जो है अभिव्यक्त हो जाता है उसकी अभिव्यक्ति से जीवन भरपूर हो जाता है फिर जो एक मैं हूँ और ये मेरा दृश्य है ये द्वैत का जो भ्रम बना हुआ है ये भ्रम मिट जाता है क्या हो जाता है सीमित अहम भाव की सीमा समाप्त हो जाती है सीमित अहम भाव की सीमा समाप्त होने से वास्तविक जीवन के साथ अभिन्नता हो जाती है आज हम सब लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि क्या बताऊं? मुझ में संसार का बड़ा आकर्षण है संसार की ओर बड़ा खिंचाव है बड़ा चिंतन भी है शरीर के नाश हो जाने का भय भी है और अच्छी सुखद परिस्थितियों के बदल जाने का भय भी है और क्या बताऊँ इन सारी अप्रिय दशाओं के भीतर भीतर से प्रभु प्रेम की अभिलाषा भी है तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी प्रिय दशाओं के भीतर से प्रभु प्रेम की अभिलाषा को पालते रहते हैं उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, और फिर प्रेम रस की सरसता और मधुरता ऐसी जन्म जन्मांतर की क्लास मिचाना चाहते हैं। है कि है नहीं है जी? ऐसा चाहते है कि नहीं चाहते हैं तो कैसे होगा क्या हम लोग प्यासे प्यासे आए हैं दुनिया में और ऐसे ही कैसे पैसे चले जाएंगे ठीक समाकुमी तो चाहिए यहाँ हम आए हैं धरती पर खड़े होने का टैक्स नहीं दिया है आकाश में अवकाश लेने का कोई बिल पेमेंट नहीं किया है महाराज जी एक दिन कहने लगे की बड़ा अभिमान करते हो अरे सूर्य भगवान रोशनी देते हैं ताप देते हैं दिल भेज तो कर पाओगे जी नहीं कर पाओगे तो प्रकृति की ये शक्तियाँ प्राण वायु आपको सांस लेने देती है सूर्य आपको ताप और प्रकाश देते हैं धरती आपको आश्रय देती है आकाश आपको अवकाश देता है ये सारी प्रकृति की शक्तियाँ मिलकर के हम लोगों की मदद करती हैं कि जीवन को धारण कर सको तो जीवन धारण करने का एक विशेष अर्थ होना चाहिए और विशेष अर्थ क्या होना चाहिए कि अगर भीतर भीतर मेरे उस अविनाशी जीवन की जिज्ञासा है अगर भीतर भीतर मेरे प्रभु प्रेम के मधुर रत की प्यास है तो प्रकृति की शक्ति इस शरीर के अणु परमाणुओं को बिखेरेगी ये मिट्टी मिट्टी में मिलेगी प्राण महाप्राण प्राण में समायेगा वायु वायु में जल जल में जाकर के समायेगा ये क्रिया प्रकृति करेगी उसके पहले अपने लोगों को अपना प्रोग्राम पूरा कर लेना चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए जरूर चाहिए नहीं तो क्या होगा अस्पताल में भर्ती होने का समय दिया गया कि तुम औषधि का सेवन करना आरोग्यता के सब उपाय करना डॉक्टर जो बताए सो तो करना पथे करना और स्वस्थ होकर के चले जाना और कोई अस्पताल में भर्ती हो जाए और डॉक्टर की सहायता ले ले दवाई ले ले सब ले ले पत्ते ले ले और उनका सेवन ना करे बीमार होके वहाँ पड़ा ही रहना पसंद करे तो जो रोगी दवा भी न खाए पत्ते भी न करे डॉक्टर का खाना भी न माने आरोग्यता भी प्राप्त न करे तो उसको अस्पताल में रहने का ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा जो तो मानेगा नहीं तो नियम के अनुसार उसको निकाल दिया जायेगा तुमको आरोप होना ही नहीं है तैयार उपाय हो हो जाओ पता दिया जाएगा, प्रकृति के विधान में ऐसा ही नियम हम के लिए शरीर भारी बनकर दुनिया में रहने के साथ में है मैंने स्वामी जी महाराज के मुख्य भी सुना है और हमारे समय में वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाई जाती थी उस समय भारतीय दर्शन का अध्यापन भी नहीं होता था उस विश्वविद्यालय में जहाँ मैंने अध्ययन किया तो वेस्टर्न फिलोसफी के एक सिस्टम में भी मैंने पढ़ा है क्या पढ़ा है कि प्रकृति ने सृष्टिकर्ता ने जीवन दाता ने मनुष्य को अवसर दिया है इस बात का अवसर दिया है कि जो ज्ञान का प्रकाश उस ज्ञान स्वरूप में से आ रहा है उस प्रकाश में तुमको दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है जैसा की डॉक्टर बॉस को दिखाई दिया ये सब सब हवा में डोल रहा है ब्रेसलेट है ये सब कुछ नहीं चाहिए तो जैसे उस दिखाई दिया वैसे क्या हम लोगों को तो दिखाई नहीं देता दिखता तो है तो ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दे रहा है तो इस दृश्य जगत में से जीवन बुद्धि निकालो सब निकालोगे स्वास्थ्य ठीक है तभी तक निकाल लो संस चल रही है तभी तक कर लो चेतना बनी हुई है तभी तक कर लो नहीं तो क्या हो जाता है बड़ी दर्दनाक दशा होती है महाराज मैं क्या बताऊं? ऐसे ऐसे सत्संगियों को मैंने देखा है जो बहुत दिनों से के पास आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और अब उनका क्या हाल है कि की वृद्धावस्था के कारण मेमोरी फेल हो रही है स्मृति और काम नहीं कर रही है बैठ नहीं सकते हैं, अभी भी सुनने के लिए आ रहे हैं लेट जाते हैं सुनते हैं आवाज सुनाई देता है आधा नहीं सुनाई देता है जो सुनाई देता है वो समझ में नहीं आता है जो समझ में आता है वो याद नहीं रहता है फिर भी उनका सत्संग सुनने का काम बाकी रह गया है पूरा नहीं हुआ ऐसी दर्दनाक दशा मैंने आँखों ऐसी देखी है तो मैं अपने को भी चेतावनी ले रही हूँ और आप भाई बहनों से भी सर्वत प्रार्थना कर रही हूँ कि भाई वो घड़ी मत आने दो तो कि समय निकल गया और काम बाकी रह गया ऐसा मत आने दो तो क्या कर लो कि ये काम पूरा कर शरीर का नाश हो पीछे और शरीर की आसक्ति टूट जाए पहले नाश राम विलुप्त होगा पीछे और अविनाशी के ज्ञान में प्रकाश से और प्रेम में रथ ऐसी धन्य हो जाओ ऐसा होता है ऐसा होता है हो सकता है हम सभी भाई बहनों के साथ हो सकता है इसी वर्तमान में हो सकता है आज मैं महाराज जी का एक वचन सुख रही थी तो उसमें उन्होंने ये कहा कि देखो भाई क्या जाने फिर दूसरे साथ हम तुम ऐसी कहने के लिए आ सके की नहीं आ सके इसलिए मैं बार बार तुम्हारे भीतर आरोप ये चीज भर देना चाहता हूँ कि एक बार मेरे सामने बैठ कर के सुनते हुए तुम इस बात को स्वीकार कर ही लो कि मैं पसंद करूँगा तो मरने से पहले परमात्मा मुझसे भेंट मुलाकात कर लेंगे विश्वास कर लो इस बात को मान लो इसमें संदेह मत रखो अगर मान लोगे तो तुम्हारे भीतर छटपटी पैदा हो जाएगी तुम्हारे भीतर उत्कंठा जग जाएगी और उदाहरण दिया शबरी का उनके गुरु ने कहा कि शबरी जी आप यही पर विराजमान रहिए इसी आश्रम में रह करके साधन कीजिए प्रभु जब आएंगे तो आपको इसी जगह पर मिलेंगे तो उसने सुन लिया गुरु की वाणी से तो उसके भीतर एक टेंट लग गया प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे तो वो तो वेदांत का सत्संग उसने सुना ही नहीं था शास्त्रों का अध्ययन उसने किया ही नहीं था जिंदगी का विवेचन उससे सामने था ही नहीं भगवान आएंगे तो उनसे मुक्ति मांगेंगे कि भक्ति मांगेंगे कि क्या मांगेंगे उसको कुछ पता ही नहीं है तो भगवान से हम क्या मांगेंगे क्या लेंगे आएंगे तो कैसा उनका रूप होगा कैसा उनका रंग होगा कैसे मैं पहचानूंगी कौन तिथि को आएंगे, कितने बचे आएंगे तो सब कुछ नहीं गुरु ने कहा की प्रभु आएंगे और आएंगे इस आशा में उस महिला के भीतर ऐसी उत्कंठा जग गयी ऐसी उत्कंठा जग गई कि संध्या समय घर भुटिया को साफ करके कचाई बिछा करके दीपक जला के दरवाजे आरोप रखती है और अपलक महीनों से वन पंथ निहार रही है प्रभु आ रहे हैं प्रभु आ रहे हैं प्रभु आते होंगे प्रभु आएंगे अब पहुँच जाएंगे, अब आ जाएंगे करते करते उसके, उस गहरी उस उपकृत भी अलौकिक अधिकांशी वक्त की ऐसी बाढ़ आ जाती कि शरीर धर्म उस पर छूट जाता भूख नहीं है प्यास नहीं है नींद नहीं है संध्या काल बैठी थी सवेरा हो गया कैसे रात बीत गई पता नहीं है तो मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अवतारी पुरुष बन करके के साकार सगुण साकार प्रत्यक्ष हो करके आए बहुत देर में लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप से, अपने प्रेम स्वरूप से, वे तो उसी दिन मिल गए शबरी को जिस दिन उसने गुरु की बाणी में विश्वास किया अपने अपने स्वाद भूल गई, अपना खाना भूल गई, अपना सोना भूल गई, सर्दी गर्मी का पता नहीं है दिन रात का पता नहीं है अखंड इस मिट्टी आबाद प्रियता आएंगे तो क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी कैसे आनंदित करूंगी छुट्टी करने तो हमको आएगा ही तो कैसे उनकी अभ्यर्थना करूंगी तो जो कुछ उसके भीतर है अभिलाषा जो है वो प्रभु को आराम देने की है उनको प्रसन्न करने की है अपनी मुक्ति भक्ति की बात को बेचारी जानती ही नहीं थी क्या सोचेगी क्या करेगी तो ये उदाहरण है बड़ा अच्छा लगता है मुझे सोचने के लिए कि कितनी बढ़िया बात है इस स्मृति जो जो भगवत स्मृति मनुष्य के भीतर एक बार जग जाती है तो स्वामी जी ने बहुत ही विशद और बहुत गहन व्याख्या किया है स्मृति शब्द का वो कहते है कि स्मृति प्राप्ति के समान फल देने वाली होती है स्मृति साधन की अभिव्यक्ति का आरम्भ भी है और साध्य से अभिन्न होना भी है स्मृति की बड़ी महिमा आज अपनी दशा पर खुद लज्जा आते है सोच करके कि जो अपना नहीं है उसकी याद तो भीतर में जबरदस्ती भरी हुई है और जो सदा सदा से अपना है जब मैं उनसे नाराज रहती थी तब भी मेरी रक्षा करते थे जब मैं उनकी आलोचना करती थी तब भी हम ऊपर कृपा बरसाते थे ऐसे जो अपने से अधिक मेरे शिक्षक है उनकी याद आती नहीं है याद करने की तैयारी करनी पड़ती है लाल शर्म की बात है कि कभी तुम्हारा होकर रह न सका, कभी तुम्हारा होकर रहेगा नहीं उसकी याद तो भरी पड़ी है और ये शरीर जिस दिन मातृ गर्भ में उल्टे लटका हुआ था जिस दिन सीता जल रहा था उस दिन भी किसने मेरा साथ नहीं छोड़ा उसकी याद करनी पड़ तो भाई इस दशा को मिटाना पड़ेगा और आज ही मिटाना पड़ेगा और प्राणपण से इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा कौन सा पुरुषार्थ की तो जो तुम्हारा नहीं है उसमें से अपना विश्वास उठा लो जैसे डॉक्टर बोस ने उठा लिया और जो तुम्हारा है वो न दिखे तो ना सही और मैं तो भला मनाती हूँ क्योंकि वो नहीं दिखता है नहीं नहीं साधक लड़के लड़कियाँ स्वामी जी महाराज के पास आते न तो महाराज कहते भाई चलो चलो तुमको उसके हवाले करते दे तो लड़कियाँ कहती कि स्वामी जी महाराज आपको तो सस्ता पड़ गया है संयाय मिलती जाती है एकदम चुन के रखा है सबको तो उसके हवाले करते जाते हैं सस्ते हो गए तो हम लोग बैठे माने उसको लिखते तो है नहीं जानते तो है नहीं, तो नहीं। तुम्हारा दिखो वहाँ कहते की देखो गालिकाओ तो मैं सोचता हमारा तो एक ही है हमारे पास आओगे तो हम उसी को देंगे और वो इतने समर्थ है कि तो सारी कृषि के जितने लोग उसके होना पसंद करते हैं वो सकता है बड़ा वीर है बड़ा बड़ी सामर्थ है उसमें बड़ा ही है स्वान है तो और लोग जो कहते थे कि दिखता नहीं है तो मैं क्या करूं कैसे उसको अपना मानूँ तो मैंने जब अपनी ओर देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई तो मैंने कहा कि महाराज अच्छा है कि वो दिखता नहीं है अच्छा है कि वो दृश्य जगत में शामिल नहीं हुआ नहीं तो ये सारा देखा हुआ तो भागता जा रहा है भागता जा रहा है वो भी अगर दृश्य जगत में शामिल हो जाता तो सब दृश्यों को तो वो भी भाग जाता जाते जाते तो हम सोना ऐसे ही जाते फिर किसके का बड़ी अच्छी बात है की वो दृश्य जगत में शामिल नहीं हुआ और एक बढ़िया बात समझ ने बताई उन्होंने गोपी कृष्ण की एक लीला सुनाई बड़ा दर्शन है उसमें बड़ा रहस्य है कहने लगे कि एक दिन लीलाधारी के मौज में आ गई, तो उन्होंने कहा कि सखियों सखाओ चलो आज हम एक खेल खेलेंगे मैं छिप जाऊँगा तुम लोग खोजना है तो अच्छी बात है शॉर्ट करके कौन भी छोटा तो छिप गए और सब लोग खोजने लगे इस कुंड में चलो उस कुंज में चलो यहाँ खेलते होंगे चलो वहाँ बंखी बजाते होंगे चलो वहाँ गहुओं के बीच में छिप गए होंगे चलो उस पहाड़ की दुकान में छिप रहे होंगे चलो घूमना तट आरोप चलो खूब खोजे खूब खोजे चार घूमते फिरे घूमते फिरे सही ता नहीं लगे सही नहीं मिले क्या करें तो कहने लगी एक सखी छोड़ दो अब तो नहीं मिल रहा है अब क्या हो गया की साधक की सब दौड़ धूप खत्म हो गयी प्रयास सारा खत्म हो गया अब कहाँ जाएंगे अब कोई जगह नहीं खोजने की तो अब छोड़ दो अब चल के बैठो और उनकी लीलाओं का कथन करो उनके गीत गाओ तो उससे आकर्षित होकर आ जाएंगे तो ये भी चला फिर तो भी नहीं मिले तो सब प्रकार से जब वे लोग हार गयी और एकदम व्याकुल हो करके कोई मूर्छित हो रहा है कोई अधीर हो रहा है कोई अपनी असमर्थता सोच रहा है कि आये हम तो दूर ही नहीं सके प्यारे तुम कहाँ हो करके जब सारा प्रयास खत्म हो गया तो इसी में प्रकट हो गए तो प्रकट हो गए तो सब बहुत आनंदित हो गए खूब खेल होने लगा सब तो आनंद मनाया जाने लगा तो एक गोपी का सखी जो थी वो आके कहने लगी पकड़ के उनको कि प्यारे सच बताओ तुम कहाँ छिपे थे हमने तो बहुत ढूंढा और ढूंढा कोई जगह नहीं छोड़ी तुमको कहीं मिले नहीं सच बताओ तुम कहाँ थे तो वो तो सत्यवादी हैं है कि मैं कभी मिठा नहीं बोलता हूँ मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ तो कहते हैं कि सखी मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ मैं तो तुम्हारे में ही छिप गया था तुम्हारे ही में गया था तो इतनी सच्ची बात है कि हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा तो दिखता नहीं है तो भाई मुझसे बाहर हो तब न दिखे ये रहस्य कपड़ में आकर है वो तो तुम्हारे ही में है तो जो अपने ही में है वो अपने से अलग दिखाई कैसे देगा तो कभी मत सोचना कि वो अलग से दिखेगा तब हम उसके भक्त बनेंगे भक्त बन जा तो वो एक ही दो बन करके खूब नीला करता है उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन भक्त बनने के पहले सोचो कि वो मुझे दिखे तो कैसे दिखेगा जो तुम्हारे ही में है जो स्वरूप में ही है जिस स्वरूप में ही तुम हो तो जो स्वयं ही है जो स्वयं ही है वो दृश्य कैसे बनेगा इसलिए वो दिशा नहीं है तो बिल्कुल सच्ची बात उन्होंने बता दी सखी मैं तो तुम्हारे ही लेका था तो है वो अपने भीतर और सखियां ढूंढ रही है बात इस कुंज में जाओ उस गली में जाओ उस वन में जाओ उस वृक्ष के नीचे देखो उस गुफा में देखो उस बहु की मंडली में देखो उस गंगा जी के पद पर देखो देखो भाई दौड़ते फिरो हम लोग भी दौड़ते फिरते हैं हरिद्वार में जाके बसेंगे तो मिलेगा वहाँ जाके ऐसा करेंगे तो मिलेगा अब ऐसा खाएंगे तो मिलेगा अब ऐसा पहनेंगे तो मिलेगा अब हरी भाई किसी दिन सोच सकते हैं कि समाज का काम छोड़ के तुम बैठो तो मिलेगा तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये देखो वो देखो कर लो वहाँ नहीं जाता है तो क्या करोगे लेकिन भाई सच्ची बात यह है कि जो अपने ही में है सो तो स्वरूप में ही है जिसमे तुम हो जो तुमने है वो उपहार कहाँ मिलेगा कैसे मिलता है उसकी जरूरत अनुभव करो तो वो तो एकदम तैयार खड़ा है प्यार की प्यार की जो भावना है और प्रेम का जो रस है वो हम लोगों से भी ज्यादा परमात्मा को मीठा लगता है स्वाद वही जानते होंगे हमको तो क्या पता हम तो, तो बात ना की कृष्णा में जगते हैं। तो प्रेम रखता मधुर स्वाद कैसा होगा हमको क्या पता लेकिन उनको पता है तो तो उनको बड़ा चाव है इस बात का आपके भीतर आवश्यकता जब जाए तो वही परवे मौजूद हैं उनको दूर से कहीं से चल के आना नहीं है निकल गया तो, तो प्रेम ही प्रेम रह गया तो ज्ञान ही ज्ञान रह गया तो ऐसा जो प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप शुद्ध रूप का साधक है उसके संग खेलना उसका जूठन खाना उसको गोदी में उठाना उसको पीठ पर चढ़ाना उसको हर प्रकार से रिझाना भगवान का खेल हो जाता है तो तुम क्या करोगे? हमने हमने जिन संत की शरण में बैठ करके साधना आरंभ किया उनसे भी सेवा ली जिन माता पिता की गोद में ये शरीर पैदा हुआ उनसे भी सेवा और प्यार किया और अब उस अनंत ऐश्वर्यवान सृष्टिकर्ता के आधार को पकड़ के बैठे हैं तो अब उनसे भी सब प्रकार से सेवा और प्यार ले रहे हैं मिलता है भाई बोझ मिलता है